मनुष्य इसके पहले थोड़ा देख लो पहले की पंक्ति को ये चौतीसवे था में की औतरणिका क्या थी तथा पुरुष का विषय अनुपत्य शास्त्र प्राप्त हुआ था ये पंक्ति की पुरुष के प्रति के विषय की असिद्धि होने से या पुरुष के प्रश्न का विषय संभव न होने से शास्त्र की अनर्थकता प्राप्त होने पर शास्त्र कहते हैं ना यज्ञ करो मतलब के लिए प्रश्न करो भाषण के लिए करो तो जब पुरुष का पुरुष के प्रश्न का विषय संभव नहीं होने से क्या होगा शास्त्र अनर्थक हो जाएगा अब इसी से संबंधित ये पंक्ति है क्योंकि तो इसमें का जो भाष्य है ना तथा अयम पुरुष कार्य से शास्त्रार्थ से क्या विषय उच्छे थे इस पंक्ति को ध्यान देना पहले जिस तरह से लगाई थी उसकी अपेक्षा भिन्न प्रकार से लगाना क्योंकि उसका और इस पंक्ति का संबंध है आयम, आयम करने तो विषया के साथ है ना यह विषय किसका यह पुरुष के प्रयत्न का और शास्त्र की सार्थकता का विषय कहा जाता है क्यों वहाँ शास्त्र अनर्थक था शास्त्र तो यह अर्थ का मतलब क्या होगा सार्थकता पुरुष के प्रतिन का और शास्त्र की सार्थकता का विषय कहा जाता है ये दोनों पंक्तियाँ जो है ना ऊपर का इसके संबंध है पुरुष के प्रतिन का और शास्त्र की सार्थकता का संबंध कहा जाता है बस तो इस पंक्ति को ऐसे लगाना है और सब ठीक है और फिर शास्त्रार्थ प्रवृत्ति है ना इसका अर्थ है कि शास्त्र के अर्थ के अनुसार आचरण करने में प्रवृत्त हुआ ठीक है न शास्त्र के अर्थ के अनुसार आचरण करने में शास्त्रानुसार आचरण करने में प्रवृत्त हुआ सब ठीक है अब जहाँ पाठ है वहीं बराबर आएंगे की रागत द्वेष से प्रेरित मनुष्य शास्त्रार्थम था अन्य थे शास्त्र के अर्थ को भी अन्य प्रकार समझता है कौन रागत द्वेश प्रेरित मनुष्य शास्त्र के अर्थ को भी अन्य प्रकार अन्य प्रकार से समझता है अच्छा किस प्रकार दूसरे का धर्म भी धर्म होने के कारण अनुष्ठे ही है धर्म अनुष्ठेय होता है अनुष्छे कर होता है अनुष्ठान करने योग्य तो पर दूसरे का धर्म भी धर्म होने के कारण अनुष्ठे ही है ठीक है जबकि अपने अपना धर्म ही अपने लिए अनुठेय होता है पर धर्म अनुष्ठे नहीं होता आ, पर अगर जैसे प्रेरित मनुष्य ऐसा समझता है कि दूसरे का धर्म भी धर्म होने के कारण अनुष्ठे ही है पंक्ति इस प्रकार भी लगा सकते हैं तथ प्रकार से लग ऐसा लगाना की व्यवहार काल में प्रसंगानुसार क्या व्यवहार हाँ व्यवहार काल में या व्यवहार करते समय राग से प्रेरित मनुष्य शास्त्र के अर्थ को भी अन्य प्रकार से समझता है दूसरे का धर्म भी धर्म होने के कारण अनुष्ठेय ही है इस प्रकार पंक्ति लगाए जैसा मैं कहूँ ना पर धर्म अपनी धर्मत्वाद अनुयाव दूसरे का धर्म भी धर्म होने के कारण अनु ही है इस प्रकार व्यवहार काल में रागद प्रेरित मनुष्य शास्त्र के अर्थ को भी अन्य प्रकार का समझता है लग गया शास्त्र के अर्थ को अन्य प्रकार से मानता है पर असत से वह अनुचित है वह अनुचित है देखिए श्रेयान स्वधर्मो स्वधर्मोण परधर्मो श्रेया देखो श्रेयान स्वधर्मिगुण पर धर्मत्वुषितात्ता धर्म स्वधर्मा पर, पर इसकर इस अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए गए पर धर्म की अपेक्षा या अच्छी प्रकार से आचरण किए गए पर धर्म की अपेक्षा विगुण गुण रहित होने पर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है अपना धर्म किसकी अपेक्षा मतलब अच्छी प्रकार अच्छे मतलब अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए गए पर धर्म की अपेक्षा तो अच्छे प्रकार से आचरण किए गए पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित होने पर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है स्वधर्म पर धर्म को ऐसा समझना ब्रह्मचारी गृहस्थ वस्थ सन्यासी सब लिए अलग अलग शास्त्रकारों ने मर्यादाएं निर्धारित की है और धर्म शब्द जिन्होंने मीमांसा का अध्ययन किया है शास्त्र विहित कर्मों के लिए धर्म शब्द धर्म शब्द किसके लिए है शास्त्र कर्मों के लिए धर्म शब्द होता है तो सबके लिए अलग अलग धर्म है ब्रह्मचारी का धर्म है क्या संन्यास बंदन करना वेदाध्यन करना गुरु सेवा करना सब शास्त्रों का अध्ययन करना ये ब्रह्मचारी का धर्म है और ये जानते हैं स्वाध्याय अधिकव्या है स्वशाखा का अध्ययन करना चाहिए ये किसका तो सबके लिए विधान है ना तो सब लोगों के लिए गुरु गुरुकुल निवास काल में तो गुरु से उच्चारण लेकर अध्ययन करते थे और तो बाद में कुछ ना कुछ वेद का पाठ जीवन पर्यंत करना पड़ता था जो है, तो उसके लिए कौन, करने है। और जीविकोपार्जन का कार्य भी किसका है गृहस्थ का ही यह समाज की सेवा करने का भी शास्त्र के अनुसार समाज की सेवा का दायित्व भी गृहस्थ आश्रम पर ही है तो ये उसका यह स्वधर्म है और वान प्रस्थ का स्वधर्म जो क्या है आपका कठोर तपश्चर्या कठोर तपश्चर्या चतुर्थाष्टमी का स्वधर्म क्या है कि परमात्मा का निरंतर अनुसंधान करना लोकष्णा सूत्रा विप्रेष्णा से रही होकर तो निरंतर अनुसंधान करना यह किसका धर्म है चतुर्थाष्टमी का धर्म है तो सबका धर्म अलग अलग है ब्रह्मचर्य का पालन करना ब्रह्मचारी के लिए और सन्यासी के लिए कौन है वानप्रस्थ काल में यदि पत्नी साथ रहे तो बात अलग है यदि अकेले वानप्र स्वीकार करता है तो वहाँ भी मर जाता है साथ रख सकता है और तो सबके धर्म अलग अलग बताए हैं तो उसने क्या है कि स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए पर धर्म का पालन तो ब्रह्मचर्य का पालन करना स्त्री से दूर रहना वैसा ब्रह्मचारी को है वैसा ही करना चाहिए शास्त्र का अध्ययन करना ब्रह्मचारी का स्वधर्म है और अध्ययन न करना ये क्या है हाँ ये बहुत बुरा है तो वही है ये ये ध्यान रखना धर्मांत अच्छी प्रकार से आचरण किए गए कोई सोचे कोई सन्यासी सोचे हम गृहस्पति के धर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर सकते हैं तो उसके अच्छा है क्या हाँ तो गुण रहित होने पर भी होना धर्म धर्मक्रेष्ठ है और अर्जुन तो युद्ध के मैदान में खड़ा है तो युद्ध के मैदान में सुधर्म क्या है वहाँ पर युद्ध करना और वहाँ पर वो सोचता है की हम मांग करके खा लेंगे झगड़े में नहीं पड़ेंगे तो अच्छी बात नहीं है इसीलिए बहुत लोग घर में समस्याएं आते हैं, तो लोग बाबा जी बन जाते हैं छोड़ करके तो जीवन प्रति साफ लगता रहता है उन लोगों को वही है तो स्विश्चिता स्वधर्मा से अच्छे प्रकार है आचरण किए गए या अच्छे प्रकार से अनुष्ठान किए गए स्वधर्म की अपेक्षा गुण रहित होने पर भी स्वधर्म कैसा है श्रेष्ठ हाँ और भगवान क्या कहते हैं स्वधर्मी निधनम से कि अपने धर्म में रह करके मर जाना भी है मर जाना भी लोग कहते हैं आप बताते हो ऐसा कर्म करने के लिए मर गए तो अरे मर गए तो क्या आने बाकी है स्वधर्म तो का पालन करते हुए व्यक्ति मरेगा तो अगले जन्म में भी उसकी अच्छा कर्म ही करेगा उसकी सद्गति ही होगी तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने बीमार हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते इसलिए क्या पढ़ाई छोड़ते हैं क्योंकि आए स्वधर्मी निगढ़ से भगवान हैं वहां तो छोड़ना ही जो है अच्छा है यदि युद्ध के मैदान में अर्जुन मारा भी जाएगा तो क्या है श्रेष्ठ है और भाग जाएगा तो है उसको निंदा भी होगी स्वाप भी लगेगा ऐसा तो कष्ट का जीवन भी बहुत तो अच्छा है स्वधर्म से या स्वधर्म में रह करके मर जाना भी श्रेष्ठ है कर्मानुसार गति होती है जीवती तो सत्कर्म करना चाहिए चाहे जितनी बड़ी समस्याएं आ जाए छोड़ना नहीं चाहिए और भगवान कहते हैं पर धर्मो वया दूसरे के धर्म का आचरण भय को करने वाला है भगवान बताएंगे की नरक आदि रूप भय को देने वाला है आ, पर, का, पर धर्म का आचरण नरक आदि देने वाला है इसलिए सुधर्म का पालन पर बहुत जोर है यहाँ पर बिल्कुल तो ठीक ही बात है ये साधु है तो अपने धर्म में रहे अपने धर्म में, में सब अपने अपने धर्म में रहना चाहिए अतिक्रमण करना हानिकारक है श्रेयान का प्रशस्त तरा श्रेष्ठ तरह या स्व शब्द जो है स्वीया अर्थ में है किस अर्थ में है अपने अर्थ में थ में नहीं है बल्कि सुखी अर्थ में अपने अर्थ में स्व और धर्म का यहाँ पर कर्म कर्मधारे समास है स्व धर्म स्वधर्मा स्व और धर्म शब्द में क्या समासमधारे स्व शब्द सुखी अर्थ में है अपना धर्म स्वधर्म स्वधर्मा स्वधर्मा का तो विग्रह बता दिया सो धर्म अच्छा जी और देखेंगे आप विगुणाफी विगुणाफी अर्थ है विगत गुणाफी गुण रहित होने पर भी गुण रहित होने पर भी कौन अपना धर्म यदि कोई सोचे हम अपने धर्म का ठीक ठीक आचरण नहीं कर पाते हैं गुण समझेंगे आप गुण हाँ चलो बताऊंगा अभी कि गुण रहित होने पर भी कौन तो अनुष्ठी माना कि अनुष्ठान किया गया गुण रहित होने पर भी स्वधर्म अधिक है अनुष्ठी माना का साथ है पर धर्माथ के साथ है या स्वधर्मा के साथ है स्वधर्मा हाँ, प्रथमान थे अनुष्ठीमाना प्रथम थे समान भी व्यक्ति वालों का एक साथ अन्न होता है पर धर्म को कंटिन्यू विश्वात था ना उसके साधन में होगा ठीक है तो सोनू स्विश्चितात् पर धर्मार्थ स्वनिश्चिक्त अर्थ सा धर्म की अपेक्षा सद्गुण से सम्पन्न किए गए अर्थात अंगो से संपन्न किए गए पर धर्म की अपेक्षा धर्म शब्द किस अर्थ में है कर्म अर्थ में है शास्त्र विहित कर्मो को क्या कहते हैं धर्म कहते हैं और वो अंग समझेंगे आप अंग जैसे करना है तो जब तो हो गया मुख्य कर्म और जो आप स्नान करेंगे और शिखा बंदन करेंगे प्राणायाम करेंगे आचमन करेंगे ये सब क्या हो जाएंगे उसके अंग हो जाएंगे है ना अब किसी को तिथि सत्कार करना है, तो करते हैं आप तो उसको भोजन कराना तो क्या है मुख्य कर्म है और बाकी उसका क्या है उसको जो है ना आसन देना है उसको चरण वंदना करना है यह सब क्या हो गए अंग कर्म हो गए तो इसे अंग अंगी तो स्वधर्म को यदि असमर्थता के कारण कोई क्या है कि पूरा नहीं कर पाता है तो उसको क्या कहेंगे गुण रहित क्या कहेंगे हाँ जैसे कोई बीमार हो गया असमर्थ हो गया तो जब ही कर ले बाकी और तो अंग नहीं कर पाएगा ऐसा तो गुण रहित असमर्थता के कारण ऐसा हालांकि समर्थ है तो अंग सही सभी काम करना चाहिए बात आई समझ में तो जो क्या इस्लोक अर्थ होगा अंग अच्छी प्रकार आचरण किया गया पर धर्म की अपेक्षा अथवा अंगों से संपन्न किया गया पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित होने पर भी या अंग रहित होने पर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है धर्म समझ गए या हिंदू मुसलमान ऐसा ऐसा कुछ नहीं है है ना हिंदू मुसलमान गीता किसी धर्म से वैध करना नहीं सिखाती है ध्यान रखिएगा गीता गीता बहुत अच्छा ग्रंथ सबसे ऐसा कुछ नहीं है अच्छा क्योंकि भगवान ने क्या क्या सर भगवान पर स्तृय ईसाई तो मुसलमान भी स्वरणा गति कर करना चाहते उनका भी स्वागत है है ना भगवान सबको आश्रय देने के लिए तैयार है ऐसा कुछ नहीं है अब देखेंगे हमें स्वधर्मे निधनम श्रेया स्वधर्मे स्थित की अपने धर्म में स्थित मनुष्य का अपने धर्म में स्थित मनुष्य का की मृत्यु भी श्रेष्ठ है मृत्यु भी श्रेष्ठ है अपने धर्म का आचरण करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है और यदि सोचा है कि दूसरे के धर्म का पालन करने से हमसे बच जाएंगे तो क्या करना चाहिए मरना चाहिए कि जीवन मरना चाहिए महात्मा गांधी की पत्नी बहुत बीमार थी डॉक्टरों ने कहा अंडा खा लो वो बोली नहीं खाएंगे डॉक्टरों ने कहा तो मर जाओगी नहीं खा लो बहुत लोगों ने समझाया बोले हम नहीं खाएंगे मर जाना ठीक है ऐसा होना चाहिए जीवन रखी का अब देखना स्वधर्म में स्थित व्यक्ति की मृत्यु भी श्रेष्ठ है प्रिया करते श्रेष्ठ है किसकी अपेक्षा पर धर्म में स्थित से जीवितात दूसरे धर्म में स्थित मनुष्य के जीवन की अपेक्षा दूसरे धर्म में स्थित मनुष्य दूसरे धर्म में स्थित मनुष्य के जीवन की अपेक्षा स्वधर्म में स्थित मनुष्य की मृत्यु श्रेष्ठ है ठीक है यदि सोचे की अब दूसरे के धर्म का आचरण करो तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा नहीं जीवन नहीं चाहिए वो जीवन जीवन नहीं है जिससे बहुत ज्यादा कष्ट हो आगे जा करके अकस्मात किस कारण से किस कारण से स्वधर्म में स्थित व्यक्ति की मृत्यु श्रेष्ठ है तो भगवान कहते हैं पर धर्मो भया क्योंकि क्यूँकी पर धर्म का आचरण दूसरे के धर्म का आचरण भय को देने वाला है कैसा नरक आदि लक्षण भयम आवेदी क्योंकि नरक आदि रूप भय को देने वाला है ना नरक वादी से निम्न युग में जाना है क्योंकि नरक आदि रूप भय को देता है कौन पर धर्म कौन देता है हाँ पर धर्म मतलब पर धर्म का आचरण है तो हमेशा जो है ना इस पर धर्म का ही पालन करना चाहिए ये तो शास्त्र के निर्णय कर लेना चाहिए हमारा स्वीकार धर्म क्या है उसके अनुसार करना चाहिए दूसरा का कुछ सोचना नहीं है कौन क्या करता है कोई मतलब नहीं है इससे कभी जीवन में बड़े उसमें क्या आया है धर्म का महत्व है स्वल्पमक, स्वल्पमक नहीं है ना ये अपने धर्म का थोड़ा भी आचरण महान भय से ग्रहण करता है महान से रक्षा कर लेता है इसलिए ऐसा जो है न स्वधर्म का पालन करना चाहिए लोग क्या करते हैं आज का युग क्या है उससे कुछ मतलब नहीं है शास्त्र क्या कहता है उसके अनुसार हम लोगों को चलना है है ना शास्त्र किसके लिए है अपने लिए शास्त्र तो दर्पण ये समान है दर्पण में आप अपना चेहरा देख सकते हैं शास्त्र में या पूरा देख सकते हैं कि हमको क्या करना है या नहीं करना है उसके अनुसार चलना है लोगों से कोई मतलब नहीं दुनिया आगे देखेंगे अर्जुन हुआ से अर्जुन बोला क्या बोला ये भाषाकार जो है ना अवतर्णिका बता रहे हैं अर्जुन बोला तो इसका संबंध तो श्लोक के साथ है किसके साथ है हाँ और उस श्लोक की औतर्णिका प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान अरे भाषकार भगवान यद्यपि ध्याय तो विषयानपुंसा हाँ राग द्वेश करेंगे यद्यपि तो ध्यानपुंसा क्या रागव द्वेश परिपंथ नूलम उत्तम अनर्थ मूलम यद्यपि व्याहतोचार रागव द्वेश परिपंथ नकार अन कहा गया क्या कहा गया हाँ अनर्थ का मूल क्या कहा गया वहां विषय चिंतन बताया जाना हाँ। और रागव द्वेश को बताया गया है रागव द्वेश को देख लेना प्रसंग चिंतन रागव द्वेश अनर्थ के मूल कहे गए संगात अनर्थ का मूल क्या हुआ उससे क्या होगा इच्छा काम और उससे क्या होगा क्रोध और क्रोध से क्या होगा संमो. संमो से क्या होगा हाँ तो इस सब अनर्थ का मूल है और राग द्वेश भी ये सब बताया ना ये सभी अनर्थ का मूल है पंक्ति लगेगी यद्य ध्यान रागव द्वेश अनर्थ मूल उतम क्षिप्तम अनुधारित तदुक्तम चल वो अनर्थ मूल विक्षिप्तम चाह है कि देखो कहां कहां? तीसरे अध्याय में और अध्याय तो विषय कहाँ कहा दूसरे अध्याय में तो अनर्थ का मूल सब एक साथ कहा इधर उधर कहा है उसके लिया है की भिन्न भिन्न प्रकरण में विक्षिप्त का क्या एकत्रित नहीं है ना तो विक्षिप्त कहा इधर उधर मतलब इधर उधर क्या क्या शब्द गए इसको जहा कह सकते जहाँ तहा मतलब इधर उधर या तो प्रतीर्ण भी एक शब्द है उसके लिए संस्कृत में हिंदी में प्रतीर्ण मतलब बिखरा हुआ प्रतीर्ण तथा अनिश्चित प्रतीर्ण तथा हाँ तो कई अंदर से मूल हो गए ना तो निश्चित कौन वास्तव में निश्चित एक कौन है हाँ एक कौन है क्योंकि बहुत आये ना पर राग आया द्वेष आया विषय चिंतन आया काम आया क्रोध आया एक कोई ऐसा निश्चित हो जाए जिसको कि उसको ही हम पकड़ करके मारते अनर्थ का मूल ऐसा <laughs> इधर ये हुआ कि इधर उधर फैला हुआ तथा अनिश्चित अनर्थ का मूल कहा गया तथ से क्या लेना अनर्थ मूलम विक्षिप्तम चाह अनम तदुक्तम इधर उधर फैला हुआ तथा अनिश्चित अनर्थ का मूल कहा गया तब संक्षिप्तम निश्चितम चाह इधम संक्षिप्त और निश्चित रूप से इदमे तथ या अनर्थ का मूल है या संक्षिप्तम चाहे अनिश्चितम तथम तो संक्षिप्त तथा निश्चित रूप से अनर्थ का मूल यही है इधम है ना मतलब कोई एक उसको संक्षिप्त से बता दे और निश्चित रूप से बता दे। इसका मतलब संक्षिप्त और निश्चित रूप से संक्षिप्त में बताए और निश्चित रूप से बता दें संक्षिप्त और निश्चित रूप से अनर्थ का मूल यही है इस प्रकार जानने की इच्छा करने वाला अर्जुन बोला अर्जुन ये अर्जुन वाच का यहाँ व्याख्यान हो गया क्यों अर्जुन बोला ईसा जानने की इच्छा करते हुए नो क्योंकि तस्मिन ज्ञाते क्योंकि उसके ज्ञात होने पर किसके ज्ञात होने पर अनर्थ का मूल ज्ञात होने पर क्योंकि अनर्थ का मूल ज्ञात होने पर उसके उच्छेद के लिए प्रयत्न कर सकू क्योंकि अनर्थ का मूल ज्ञात होने पर उसके उच्छेद के लिए या उसके विनाश के लिए प्रयन कर सकूँ और जब अनर्थ का मूल मालूम ही नहीं है तो किसका विनाश करना है किसका नाश करना है जानकारी नहीं रहेगी तो यही है क्योंकि तस्वीन ज्ञाती है तस्वीन से ना अनर्धमूल है क्यूँकी अनर्थ का मूल ज्ञात होने पर उसके उच्छेद का प्रयत्न कर सकूँ ठीक है इसलिए पूछ रहा है अनर्थ का मूल मालूम हो जाए तो पकड़ कर उसको मार दीजिए छुट्टी हो जाए अब देखो मालूम होने पर भी कुछ कितना अर्जुन बोला क्या बोला देखिए अर्जुन का प्रश्न अथि पंक्ति लगाएंगे अथा नहीं पहले शुक्र देखेंगे अथ कैन प्रयुक्त अयम पापम चरती पुरुष अनिच्छन अति वाषण वा बलाद इव वा? नियोजिता अब थोड़ा अन्य क्रम से शब्दों को देखने का प्रयास कीजिए अथवाषणे और हे वाषण विष्णुपुंज में उत्पन्न होने के कारण श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है हाँ संबोधन है अथवाषणे और हे वाषण अनिच्छन क्या है यह अनिच्छन अनिच्छन अपी, अनि अपी।, अपी। अनि दो नकार है दूसरा नकार कैसे आया हाँ, हाँ, अपि अपि इसके बाद स्वादी अन अयम केन प्रयुक्तः केन प्रयुक्तः प्रयुक्ता नियोजिता इवा पापम चरति प्रयास करेंगे लगाने का अठवाषण और हे वर्षण अनच्छन अपि हा, बलाद युवा और हे पुरुषिता देखो कभी कभी ना चाहने पर भी पाप हो जाते हैं करना चाहता है व्यक्ति हो कुछ और जाता है बलाद वही है क्या वाषण और हे वाषण अनिच्छे निकाथ है इच्छा न करने पर भी अथवा ना चाहने पर भी अयम पुरुष पुरुष पुरुष और पुरुष दोनों एक ही अर्थ में दो शब्द समान अर्थ वाले हैं। अयम पुरुष यह मनुष्य के प्रयुक्त किससे प्रेरित होकर किससे हाँ न चाहने पर भी यह मनुष्य किससे प्रेरित होकर बलाद नियोजिता यु बल से लगाए हुए मनुष्य के समान बल से लगाए हुए मनुष्य के समान पापम चलती पाप का आचरण करता है पाप का आचरण कौन करता है पुरुष मनुष्य है ना और कैसे बल से लगाए हुए समझना राजा जैसे किसी सेवक को बल से लगाकर काम करा ले तो उसी प्रकार मन भी क्या जबरदस्ती कभी कभी कर जाता है तो पंती लगाएंगे। यहां पर ये नहीं पूर्सा करता है ना मन नहीं बल्कि पूर्सा करता है यहाँ पर है तो दोबारा देखो क्या वाष्णय और हे वाषण या क्या वाषण और हे वाष्णे अनिच्छेद अपनी ना चाहने पर भी अयम पूर्णा या पुरुष किससे प्रेरित होकर बलाद नियोजिताज करेंगे राजा के द्वारा बलपूर्वक लगाए गए थे। सेवक के समान क्या राजा के द्वारा बलपूर्वक लगाए गए सेवक के समान पाप का आचरण करता है कौन करता है ठीक तो, है है ना राजा के द्वारा बलपूर्वक लगाए गए सेवक के समान पाप का आचरण करता है राजा जो है ना बलपूर्वक सेवक से काम करवा लेता है ना तो वैसे यही क्या है की ये, ये को, इस तरह कौन करता है मनुष्य ही कर देता है तो किससे प्रेरित होकर के मनुष्य ये सब काम करता है है ना किससे प्रेरित होकर के करता है ऐसा अर्जुन ने पूछा तो सबके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहती है न चाहे भी कुछ होता रहता है ना तो किससे प्रेरित होकर होता है ये अच्छा के ना किस कारण से हेतु भूटेन करते हेतु हेतु भूत का हेतु हेतु मतलब कारण किस कारण से प्रेरित होकर किस कारण से प्रेरित कारण से प्रेरित होकर राजा से प्रेरित हुए सेवक के समान क्या कहेंगे राजा से प्रेरित हुए सेवक के समान किस कारण से प्रेरित ऐसा लगाना राजा से प्रेरित सेवक के समान किस कारण से प्रेरित होकर के या मनुष्य पाप कर्म का आचरण करता है अयम पापम से लेना है पापम कर्म में पाप कर्म और चरित कर आचरित आचरण करता है पुरुष और स्वयं अनिच्छे नफी स्वयं न चाहने पर भी स्वयं कभी ऐसा होता है लगता है हम कुछ ऐसा चाहते नहीं देखने होंगे स्वयं अनिच्छे नफी स्वयं न चाहने पर भी हे वाष्णे वाष्ण कर सके यहाँ विष्णु के कुल में उत्पन्न हुआ बलाद यू नियोजिता कि बल से लगाए हुए थे नहीं बल से लगाए हुए ऐसा वो राजा ही था राजा ही था ना आप ऐसा जो उसको नीचे वाली पंक्तियों को ऊपर के साथ जोड़ देना राजा के द्वारा बल से, लगाए हुए, से, बल से हुए बल लगाए हुए सेवक के समान राजा के द्वारा बल से लगाए हुए या राजा के द्वारा बल पूर्वक लगाए हुए सेवक के समान भाषते है राज्य दृष्टान्ता उगता राजु इस प्रकार दृष्टान्त कहा गया राज्ञा आयु इस प्रकार क्या गया? कहा गया दृष्टान्त कहा गया अच्छा लग जाएगा तो जो राजु भृत्या था ना उसका संबंध यहाँ पर है तो इसको कैसे लगाओगे भाई की और हे वाषण न चाहने पर भी यह मनुष्य किससे प्रेरित होकर राजा के द्वारा बलपूर्वक भा, लगाए गए सेवक के समान पांच कर्म का आचरण करता है हो जाएगा तो ये पूछ रहा है किससे प्रेरित होकर के तो जिससे प्रेरित होता है ना वही सभी अनर्थों का मून है जिससे प्रेरित होकर के ये काम करता है वही क्या होगा सभी अनों का मूल होगा पंक्ति तुम सर्वानर्थ करसी तुम जिसे पूछता पूछता है तम सर्वानर्थ करम प्रक्षेगा की तू जिसे पूछता है तो सर्वानर्थ करम तम वर्णम तम सुणु सर्वानर्थ कर्म तम वर्णम तम सुणु सभी अनर्थ, अनर्थ को करने वाले उस बैरी को तू सुन लो सभी अनर्थ को करने वाले उस बैरी को तो सुन लो जो अनर्थ को करने वाला अनर्थ का मूल है वो कैसा होगा आपका मित्र होगा की वो बैरी होगा हाँ उस बैरी को सुन लो हाँ सुन लो सबसे बड़, बड़ा बैरी जो है सबसे बड़ा अनर्थ का मूल जो है उसको सुन लो श्री भगवान श्री भगवान बोले अच्छा श्री भगवान बोले तो प्रसंगानुसार भाष्यकार यहाँ भगवान शब्द अर्थ बताते हैं ना भगवान किसे कहते हैं विष्णु पुराण के श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत है समग्र से ऐश्वर्य से समग्र ऐश्वर्य समग्र धर्म समग्र यश समग्र श्री समग्र वैराग्य और अर्थ समग्र से मोक्ष से और समग्र मोक्ष इन छह का नाम छय का भग नाम है छ का भग यह नाम भग अस्थि अशि भगवान मतुप प्रत्यय है ना भग सब से क्या प्रत्यय हुआ मतुप प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा मतुप के माँ को क्या हुआ हुआ हुआ है हाँ तो भग हा, अस्थि अश्वि भगवान तो छ का नाम भग है तो क्या तो क्या समग्र ईश्वर समग्र ऐश्वर्य की पूर्णता किसमे है भगवान पूर्ण ईश्वर श्री भगवान का ही है और किसी का भी ऐश्वर्य पूर्ण नहीं है समग्र ईश्वर भगवान का है और समग्र घर में किसमें है भगवान, भगवान, और समग्र यश का अर्थ है यहाँ पर कीर्ति यश का क्या अर्थ है समग्र कीर्ति भी है किसकी है भगवान, भगवान, भगवान, अच्छा इस सृष्टि में कितने लोग पैदा हुए बता सकते हो कितने को आप जानते हैं जितने को आप जानते हैं चाहे इतनी धरती पर हुए हुएंगे हाँ तो सब जो है ना इसमें मिट्टी में मिलते रहते हैं लोग मिट्टी में कीर्ति मिलती रहती है लोग सोचते है हम काम करेंगे हमारा नाम चलेगा किस दिन में नाम चलेगा है कितने हो गए संसार में अरगो खरगो हो गए कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्य पैदा होते हैं मर जाते हैं तो ठिकाना है क्या इनका है ना कुछ नहीं कीर्ति से से बड़ा कुछ कीर्ति से बड़ा कुछ शक्ति नहीं है धर्म अलत कीर्तना है वही की नष्ट होता है व्यक्ति अपना नष्ट हो है कीर्ति से कभी तो महापुरुष कीर्ति से भी बच्चे से पड़ गए और कीर्ति रहती भी कितने दिन है कोई ठिकाना नहीं है और आप बीमारी से परेशान रहेंति आपको प्राण बचा देनी क्या ये कुछ नहीं रखा है इसने तो फिर ये यश का क्या अर्थ है पूर्णता किसने भगवान में और श्रिया है ना यहाँ पर संपदा संपत्ति है ठीक है क्या हाँ पूर्ण संपत्ति भी भगवान की है और ये सब होने पर भी देखो समग्र ईश्वर समग्र यश समग्र श्री होने पर भी समग्र वैराग्य किसका है भगवान हाँ पूर्ण वैराग्य की पूर्णता भी पूर भगवान में है और मोक्ष भगवान को कभी वंधन होता है क्या देखो भैया ये विष्णु पुराण का वचन है इस समझो है ना कि मोक्ष भी भगवान में मोक्ष की पूर्णता समग्र मोक्ष का मतलब यही है कि भगवान को कभी भी बंधन नहीं होता है है ना कभी भी बंधन लोग सोचते हैं वशिष्ठ ने राम को ज्ञान लिया तब जो है ना राम को क्या है कि प्रबोध हुआ है ये महामूर्खों का कहना है विष्णु पुराण क्या कहता है की भगवान में जो है ना हमेशा जो है मुक्त है भगवान हमेशा वो तो लीला से भगवान पढ़ने जाते हैं अवतार लेकर के भगवान बीच आये की सद धर्म का पालन करते इसमें आया था ना क्या आया था कि यदि मैं यदी नहीं कुरयाम न कुर्याम कर्म चेधाम हाँ यदि मैं कर्म ना करूं तो वर्ण सुन करता कर होऊंगा तो, तो भगवान ने क्या कहा था कि मैं कर्म करता ही हूं मैं क्या करता हूं इस श्लोक कैसे थे उससे लोग न कुरयाम कर्म चेधाम इसमें भगवान जो है वो के पास पढ़ने जाते हैं वशिष्ठ का सम्मान करते हैं वो उसी की है पर वशिष्ठ ने उनको ज्ञान दिया ऐसा कुछ है क्या नहीं गुरुकुल में पढ़ने गए लीला से पढ़ने गए लीला से उन्होंने पढ़ाया हुआ लेकिन उसके उपदेश के पहले भगवान अज्ञानी थे ये तो महामूर्खी योग वशिष्ठ की कथा करने वाले पागल पागल सब होते हैं इनसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा भगवान को ही को जो अज्ञानी मानते है उससे बड़ा पागल कोई नहीं दुनिया में ये सब पंजाबी वेदांत का प्रधान ये है ना प्रभाव है सब जी परंपरा है ना ये सब मुखो की घरों की चलाई हुई है ईश्वर तो आपसे पहले लिखाया है ना कुछ दिन पहले है? है? क्या नीमल क्या देख लेना ईश्वर लिखाया गया कुछ दिन पहले कुछ दिन लिखा लिखाया गया है ना कुछ लोग सोचते है माया कुछ लोग कहते हैं ना हिरणी स्वामी भी एक बार उनसे कहे की संसार में आकर भगवान को भी दुखी होना पड़ता है वो तो दुखी नहीं होना पड़ता है और भगवान का सब अग्नि होता है ऐसा कुछ नहीं होता है जिस हो के बच्चे नए शंकराचार्य उद्भृत कर रहे हैं झूठे आइए अब देखेंगे आगे, आगे? हाँ जीवन करने का सामर्थ्य पूरे संसार को संचालन करने का सामर्थ भगवान में है अच्छा अब देखेंगे ऐसा नहीं सोचे ना जी भगवान को भी संसार में दुखी होना पड़ता है सुख मुख होता है ऐसा कुछ नहीं भगवान तो कितने ज्ञानियों को मुक्ति दे चुके हैं कितने को मुक्ति देंगे भगवान जीवित हुई है ज्योकी तुम बली हुई है कितने आई कितने गए ज्ञानियों को ठिकाना कितने ज्ञानी हो गए इनका भी ज्ञानियों को भी कोई ठिकाना नहीं कितने हो गए भगवान के सामने सब तो कुछ है ये देखेंगे ऐश्वर्यादि छठकम ऐश्वर्यादि छुदेव में बिना रुकावट के और पूर्णता से सदा रहते है उनकी लगाएंगे जिस वासुदेव भगवान में है, करते है, कि बिना रुकावट के और क्या सामस्ते क्या पूर्णता से जिस भगवान वासुदेव में है, बिना रुकावट के और पूर्णता से नित्यम वर्त सदा रहते कब रहते भाषकार क्या दिखते नित्यम ये क्या से रहते हैं बिना रुकावट के मतलब कोई रुकावट नहीं है ना हाँ, कभी रुकावट हो जाए ऐसा नहीं है और रुकावट कभी नहीं है अवतार काल में भी रुकावट नहीं है कभी भी नहीं है वो सदा रहते हैं ये कहते है इनका भाष्यकार लिख रहे हैं शंकराचार्य के शब्द है ये शंकराचार्य के शब्द हैं भाष्यकार भगवान स्वयं ऐसा मानते हैं शंकराचार के शब्द हैं वही उद्भृत कर रहे हैं वही नित्यम लिख रहे हैं या फिर बद्धत्व लिख रहे हैं शंकराचार सब ठीक लिखते हैं ना बाद के जो है ना प्रकरण ग्रंथ वाले उल्टा पुल्टा कर दे अलग बाढ़ शंकराचार्य ऐसा कुछ नहीं कहते शंकराचार्य तो बहुत महान है अब देखेंगे भगवान की <coughs> उत्पत्ति प्रलय चयु शंकर बिल्कुल ठीक कहते हैं उसमें कोई संदेह नहीं कहेंगे किसी को उत्पत्ति प्रलयम चाहू भूता नाम आगतिम गतिम तो भगवान का हो गया उत्पत्तिम प्रल चा उसकी उत, hmm. उत्पत्ति और प्रलय व्यक्ति है ना वृत्ति के साथ अन्वय है कि जो उत्पत्ति को जानता है प्रलय को जानता है और प्राणियों के आने जाने को आना जाना एक योनि से दूसरी योनि में आना कौन किस से किस किसोक में जा, आता जाता है तो लगाएंगे प्राणी ये संसार की उत्पत्ति प्रलय प्राणियों का आना जाना विद्या और अविद्या को जो जानता है विद्या और अविद्या कर लेंगे अपने किसको देखना इसमें उत्पत्तिम प्रल चा भूतान नाम गतिम्मूता नाम गतिम, नहीं, नाम आ, गतिम आगतिम जाना और आगतिम कर आना और गतिम का है जाना विद्याम चिद्याम व्यक्ति विद्या और विद्या को जानता है व्यक्ति के साथ है सब भगवान वह भगवान इस नाम से कहा जाता है या भगवान इस पद का वाक्य है तो भगवान कौन है जो सब कुछ ये जानते हैं तो इसके द्वारा उनका सर्वज्ञता गुण भी सूचित होता है कौन सा गुण सूचित होता है सर्वज्ञता गुण सूचित होता है उत्पत्ति आदि च विषय विज्ञान और उत्पत्ति आदि को विषय करने वाला विज्ञान जिसका है वह वासुदेव भगवान इस नाम से वाक्य है उत्पत्ति आदि को विषय करने वाला आदि से क्या लेना है प्रले आगति गति विद्या विद्या है उत्पत्ति यादी को करने वाला विज्ञान जिसका है वह वा वासुदेव भगवान इस नाम से वाचती है या वे वासुदेव भगवान इस नाम से कहे जाते हैं तो उनका ज्ञान भी स्वर्ग है ये ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और जैसा शंकराचार्य ने बहुत बढ़िया लिखा है परमात्मा के बारे में तो श्री भगवान वाच श्री भगवान ने कहा है किसे का है सभी के अनर्थ करने वाले भैर हो तो उसको सुनो हाँ काम ऐस क्रोध रजोगुण महापाप रजोगुण रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम क्रोध है ध्यान देना ये क्या था कि उसने कहा ना कि किससे प्रेरित होकर सभी का अनर्थ सभी अनर्थों का मूल जो बी है वो क्या है काम काम इच्छा. काम है ना? कांती का क्या क्रांति कांता इच्छा ऐसा सिद्धांत भी है क्रांति मतलब इच्छा. इच्छा मात्र का वाचक है काम सब संस्कृत साहित्य वाचक इच्छा होता है पदकृत में क्या है कामा मूल में ही है शायद काम इच्छा इच्छा कामा है अच्छा तो कामना काम करके कामना कामना करके इच्छा तो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली इच्छा किससे उत्पन्न होती है रजोगुण रजोगुण से, रजो से उत्पन्न रजो उत्पन होने वाली इच्छा या क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होने वाली इच्छा या हाँ तो जो इच्छा है ना ये इच्छा ही इच्छा ही इच्छा क्रोध है लेकिन यहाँ पहले इच्छा का नाम लिया है ना तो सभी अनर्थों का मूल कौन है कामना ध्यान देना जो मुखा है मोक्ष की इच्छा है परमात्मा साक्षात्कार की इच्छा है तो ये इच्छा तो घातक नहीं है न इसको छोड़ करके जो अपने योग की जो इच्छाएं होती है योगकक्षेम की जो हाँ और मतलब मतलब ये है कि परमात्मा साक्षात्कार की इच्छा को छोड़ करके और जो इच्छाएं होती हैं वही सांसारिक इच्छाओं को लेना है इच्छा सांसारिक इच्छाओं को लेना है है ना एक इच्छा को छोड़ना है बस <flavors> <सँटियो> और और तो, तो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम यह रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम क्रोध है यह काम क्रोध हाँ तो मुख्य तो काम ही है लेकिन काम ही क्रोध रूप में परिणत हो जाता है काम का क्या अर्थ है तो इच्छा किसी कारण से इच्छा की रुकावट आ जाए तो क्या हो जाएगा इसलिए बोला काम को क्रोध की काम क्रोध रूप में हो गया और देखना ऐसा ऐसा महतना ये बहुत खाने वाला है कौन काम काम बहुत खाने वाला है क्योंकि काम की कभी पूर्ति होती है क्या इच्छाओं की जन्म ऐसी लेकर इच्छा होती। से ले अभी तक तो पूर्ति हुई है क्या तो आदि भी कैसे तो हो जाएगी ये बहुत खाने वाला है महा पाप माँ काम इच्छा बहुत पापी है इच्छा इधि एनम इ वर्णम विधि एनम इ वर्णम इ करते संसार है संसार है इस संसार में एनम वर्णम विधि एनम करते काम कि इस संसार में एक काम को अपना बैरी समझो इच्छा को अपना बैरी समझो अब इसी का जो है ना आत्म निरीक्षण व्यक्ति करने लगे तो काम बन जाएगा लेकिन वो इच्छा को बैरी कहाँ मानता है कि हमारी इच्छा ये करने को भी तुमने ये कर दिया क्यों घूम रहे होली मेरी इच्छा है घूमने की इच्छा में गुलाम बना हुआ व्यक्ति तो क्या होगा मेरे वो इच्छा को खत्म करना है ऐसा <laughs> इच्छा का ई करते अस्विन संसार एनम वर्णम विद्धि एनम से लेना काम की काम को बैरी जानो इच्छा को बैरी जानो सीधी बात है सबसे बड़ा शत्रु कौन है मनुष्य का काम।, काम इच्छा ही मनुष्य का सबसे बड़ी शत्रु जो इच्छाएं उठती रहती है आ, तो ये जो है ना ये जितनी शास्त्र वहा स्वधर्म से लिया है ना स्वधर्म का पालन स्वधर्म का पालन करने से तो व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा स्वधर्म का पालन करने की इच्छा जो है वो तो कल्याण क्यों ले जाएगी और इच्छाएं सभी कैसी है ये यह अर्थ की मूल है बैरी है ऐसा तो इसको खत्म करना चाहिए काम ऐसा पंक्ति लगाएंगे सर्व लोग शत्रु हो काम क्या है सर्व लोग का शत्रु है सभी लोग का। काम तो सभी का शत्रु है सभी को परेशान करता है इच्छाएं जो है इच्छाएं ही दुख देती है और कोई दुख नहीं देता है बाहरी शत्रु ज्यादा दिन दुख नहीं दे सकते आपको आप वहाँ से हट जाइए बाहरी शत्रु कुछ करेगा क्या तो अंदर जो शत्रु गुस्सा हुआ इच्छा ये ये लो यहाँ जाओगे सच चली जाएगी वहीं आपको सहज देगी जंगल में वहां भी दुख देगी जा करके तो अंदर के शत्रु ज्यादा खतरनाक होते हैं बाहर सर्वलोक शत्रु सभी लोग का संपूर्ण लोग का शत्रु कौन काम यहाँ प्राणी नाम सर्वानर्थ प्राप्ति जिसके कारण प्राणियों को सभी अनर्थ की प्राप्ति होती है जिसके कारण प्राणियों को सभी अनद की प्राप्ति होती है वह सभी लोग का शत्रु काम है, सा प्रतिहता, किसी के द्वारा कामना की पूर्ति में प्रतिघात होने पर प्रतिघात रुकावट किसी के द्वारा काम इच्छा की पूर्ति में काम की पूर्ति में रुकावट होने पर स ऐसा काम हुआ या काम प्रेंग प्रेंग प्रेंग प्रेंग हो जाता है काम रूप में हो जाता है इधर कोई दिक्कत हो तो और कहीं जगह देख लेना चारों तरफ तो है नो सब जगह उधर उधर उस तरफ चल लेंगे क्या है कल्पे हाँ जगह बदलेंगे अब ध्यान देंगे कि कैन चीज पर किसी के द्वारा रुकावट होने पर किसमें इच्छा की पूर्ति में किसी के द्वारा रुकावट होने पर वह या काम क्रोध रूप में परिणत हो जाता है तो इच्छा का ही परिणाम क्यों क्रोध अतः क्रोधा भी ऐसा ही हो इसलिए क्रोध भी काम ही है क्रोध भी हाँ अभी कहा ना कि यह काम क्रोध है तो क्रोध को काम क्यों कहा क्योंकि काम ही क्रोध रूप में परिणत होता है इसलिए काम को क्या कहा नहीं। नहीं। काम मतलब इच्छा लगेगी रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम क्रोध है रजोगुण समुद्भवा में समाज बताते हैं बहुबरी बताया रजोगुणात समुद्धवा ये समुद्भवा कर उत्पत्ति रजोगुण से उत्पत्ति जिसकी किसकी काम की तो उस काम को क्या कहेंगे रजोगुण समुद्धवा बहुबरी समाज हुआ ना हाँ रजोगुण से उत्पन्न होने वाला इच्छाएं रजोगुण का कार्य का का है किसका कार्य है स्वधर्म का आचरण करने से रजोगुण निर्मूल होता है रजोगुण छीन होता है ध्यान रखिए कहा जोगुण समुद्भवा और देखेंगे यहाँ पे ये तो भोबरी समास, यहां समास, समास हो गया अब यहाँ पर षठी तत्पुरुष समास बताते हैं दो प्रकार का समासुण से समुद्धवा यहाँ समुद्भवा कर उत्पादक है रजोगुण का उत्पादक रजोगुण का पहले अर्थ पहले भोबरी समास पर क्या थी रजोगुण से उत्पन्न होने वाला रजोगुण से और अब तत्व समास क्या रजोगुण का उत्पादक रजोगुण को उत्पन्न करने वाला दोनों ही बातें ठीक है क्योंकि रजोगुण से उत्पत्ति किसकी होती है इच्छा की और इच्छा के होने पर और रजोगुण बढ़ता है रजोगुण से उत्पत्ति होती इच्छा की और इच्छा के होने पर और रजोगुण बढ़ता है तो इच्छा रजोगुण का उत्पादक है इच्छा क्या है रजोगुण का उत्पादक है अब देखेंगे कामों की उद्भुता क्योंकि उद्भुत काम बढ़ा हुआ काम क्या काम क्यूँकी बढ़ा हुआ काम रजोगुण को प्रेरित करते हुए या या रजोगुण को प्रकट करते हुए ही क्योंकि उठा बढ़ा हुआ काम या बढ़ी हुई इच्छा क्योंकि बढ़ा हुआ काम रजोगुण को प्रकट करते हुए पुरुष को प्रेरित करता है पुरुष को रजोगुण को प्रकट करते हुए या रजोगुण रजो को बढ़ाते हुए रजोगुण को बढ़ाते हुए पुरुष को प्रेरित करता है पुरुष को कौन प्रेरित करता है कम इस बात में प्रवर्तित क्रिया का कर्ता कौन है काम पुरुष तो को प्रेरित करने वाला है कौन इच्छा इच्छा से ही तो प्रेरित होकर मनुष्य सभी काम करता है ये काम क्यों किया बोले मेरी इच्छा की तो किससे प्रेरित होकर मनुष्य कार्य करता है इच्छा से प्रेरित होकर करता है शास्त्र से प्रेरित होकर करे क्यों किया भाई शास्त्र का इसका आदेश भगवान का ऐसा आदेश शास्त्र को भगवान की आज्ञा रूप है तो वो एक अलग बात है इच्छा से प्रेरित होकर करता है इसलिए सभी समस्याएं हैं ही काम गांव क्यूँकी बढ़ा हुआ काम रजोगुण को प्रकट करते हुए या रजोगुण को बढ़ाते हुए पुरुष को प्रेरित करता है काम के कारण रजोगुण बढ़ेगा उसी पुरुष की क्या होती है कर्मों में प्रवृत्ति होती है अब बताते हैं कि सब कुछ व्यक्ति कृष्णा या ही अहम कार्य था क्यूँकी ही गर्द क्योंकि क्यूँकी कृष्णा के द्वारा क्योंकि कृष्णा ने मुझसे करवाया कृष्णा ने मुझसे लोग बहुत परेशान होते है कभी कभी कुछ ऐसे काम करके बुरे काम करके बड़े भारी संकट में फंस जाते हैं बड़ी भारी दुख में फंस जाते हैं फिर तुझो क्यों किया बोले कृष्णा ने मुझसे करवा लिया कृष्णा ने मुझसे क्या करूँ कृष्णा ने कृष्णा ने मुझसे करवा लिया मैं नहीं चाहता था क्योंकि कृष्ण आम कार्य क्योंकि कृष्णा ने मुझसे करवाया इस प्रकार रजा कार्य सेवा दूसरा नाम दुखता नाम प्रलिय थे यहाँ सेवा करते नौकरी चाकरी भित्त का कार्य करना है ना यह रजोगुण का कार्य है वह शास्त्र में जो सत्कर्म रूप सेवा कही गई है जो महापुरुषों की सेवा कही गई है वो तो कल्याणकारक है, ठीक है अब ध्यान देने देने, उससे व्यक्ति संकट में नहीं फंसेगा वो स्व्य धर्म से त्रैते महतु भया इसमें चली जाएगी क्योंकि तृष्णा ने मुझसे करवाया इस प्रकार रजोगुण के कारण नौकरी आदि में लगे हुए दुखी लोगों का फिलहाल दुखी लोगों का फिलाफ सुना जाता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि पापियों की सेवा भी मनुष्य से करता है में नहीं है ना हाँ पापियों की भी सेवा में लग जाता है ऐसा तो क्यों किया उनका संघर्ष आपने क्यों दिया भाई कृष्ण ने श्रद्धा लिया तो इसका मतलब क्या है अनर्थ का मूल कौन भी कृष्णा कृष्णा काम इच्छा यही है ना अच्छा और इसको क्या कहते है भगवान महासना की बहुत खाने वाली है कौन काम हाँ बहुत इसका भोजन है की सब कुछ उसकी इच्छाए से प्रेरित होकर हम लोग सब कुछ कर रहे हैं तो सब कुछ जो वैकौली भोजन हो रहा है इच्छा सब कुछ वही खा रही है महासना में बोबरी है महादशनम का भोजन बहुत भोजन है इसका बहुत भोजन है इसका फिर भी इच्छा समाप्त नहीं हुई न जा तु काम कामा नाम उपभोग है मतलब क्या है की विष्णुओं का उपभोग करने पर काम न नहीं होती जागे अविशा डालने पर अग्नि और प्रज्ज्वलित होती है शांत नहीं होती इच्छा बहुत तो बचती तो रहती है तो जो सोचता है की हम ये प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे ये विषय प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे ये वो सुखी हो जाएंगे तो बढ़ती रहेंगे उसकी और परेशान होता रहेगा मुझे मैं इससे भी सुखी नहीं हुई और कुछ करूँ और कुछ करो तो परेशानी की जड़ इसे इच्छा ही अंदर से का मूल है देखिए आते हो अच्छा आते हो महापापमा महापापी क्यों है क्योंकि बहुत खाने वाला है आते हो कर इस कारण है क्यों बहुत खाने वाला होने के कारण या बहुत भोजन करने वाले बहुत भोजन करने के कारण ही ये महापापमा महापापी है कौन पापी है इच्छा लोग बोले रे महापापी भाग तो यहाँ से अच्छा <laughs> दूसरा सोचे की मन में हुआ तो इसको भी करना है हमको कामेन प्रेरित का जंतु क्यूँकी काम से प्रेरित हुआ जंतु पापाचरण करता है है ना काप, काम प्रेरित हुआ जंतु क्या करता है पापा का, का अच्छा। आचरण करता है अतो विदी जानो एनम कामम इस लेना संसार इसलिए संसार में इसलिए इस संसार में काम को बैरी जानो इस संसार में काम को क्या जानो बैरी जानो कथम बैरी काम कैसी बैरी है इसे दृष्टान्त ऐसी समझाते है दृष्टांत ऐसी हाँ काम बैरी है मनुष्य का तो कैसे बैरी है उसको किसान से समझाते हैं इच्छाएं बहुत बड़ी बैरी है साथ ही लगी रहती है उसके इच्छा को बैरी मान ले तो वही काम बन गया उसका कोई जरूरत नहीं इच्छा कम साल चलने की अब देखिएगा वन मले ही यथा आदर्शः यथा आदर्शः यथा मले आवृतः गर्भ तथा तेनातम यथा धूमे नवृते जैसे धूम से वन ढकी रहती है जैसे धूम से वन ढक जाती है धूम ज्यादा हो तो अग्नि ढक जाएगी आवृत हो जाएगी धुआं ज्यादा होगा तो अग्नि को आवृत कर देता है जैसे धूम से अग्नि आवृत रहती है क्या मलेन आदर्शा और मल से आदर्श आदर्श का क्या है नहीं दर्शा दर्शा शब्द आदर्श शब्द है आदर्श क्या मलेन आदर्शा और मल से आदर्श से आवृत रहता है आदर्श नर्पण दर्पण में खूब मेल लग जाए तो भी आवृत मना रहेगा कुछ दिखाई देगा उसपे नहीं दिखाई देगा यथा उलबेन गर्भ आवृता यथा उलबेन आवृत यथा उलवेना आवृता गर्भावृता जैसे उल् से गर्भ आवृत रहता है उल्ब होता है ना पशुओं रहता है जरायु संस्कृत में कहते हैं हिंदी में झिल्ली कहते है न जैसे उल्व से गर्भ आवृत रहता है उसको अपना थक जाता होगा वो जैसे उल्भ से गर्भ आवृत रहता है तथा उसी प्रकार तथा तेन इधम आवृतम तेन का अर्थ है क्या कामेन टेन का क्या अर्थ है और इधम आवृतम टेन आवृतम उसी प्रकार उसी प्रकार काम से यह आवृत है या कौन काम से हाँ ज्ञान आवृत है काम से ज्ञान आवृत है ज्ञान से यहाँ पर विवेक ज्ञान लेना है विवेक ज्ञान क्या देवित भिन्न में हूँ भिन्न में हूँ ऐसा जो विवेक ज्ञान है वो किससे आच्छादित हो जाता है काम से अच्छा दीप हो जाता है कामना ये है, इच्छा इतनी प्रबल है कि विवेक ज्ञान को है। तो सब है नहीं। हो जाए हम देख समस्या खत्म हो जायेंगी जो कुछ भी करेगा किसके लिए करेगा दे के लिए मकान भी बनाएगा तो आप न रहने के लिए बनाएगा के लिए बनाएगा कुछ भी प्रसन्न करेगा दे के लिए भी करेगा ये सब समस्या हो जाती है उसी प्रकार है ये क्या है दे काम से ये ज्ञान आवृत हो जाता है लगाएंगे इसी को लगा लो सहजेन धूमेन जैसे सहजेन आपके न धूमेना सहजेना अप्रकाशात्मक धूमेना प्रकाशात्मका आवृते जैसे यथा है ना जैसे साथ में उत्पन्न अप्रकाशात्मक धूम दुम के द्वारा जैसे साथ में उत्पन्न अंधकार रूप धूम के द्वारा प्रकाश रूप बवृत हो जाती है जाएगा, जैसे साथ में उत्पन्न ने, साथ में जैसे साथ में उत्पन्न ने अंधकार रूप धूम के द्वारा प्रकाश रूप लगनी आवृत होती है वह और जैसे मलेन आदर्श कि मल के द्वारा दर्पण आवृत होता है और उन गर्भवेष्टन अजरायुना की गर्भ को ढकने वाला जरायु गर्भ को ढकने वाला और उल्व के द्वारा या गर्भ ये गर्भ को ढकने वाले जरायु के द्वारा आग्रता अच्छा आच्छादिता आग्रता क्या है गर्भ आच्छादित रहता तथा तीन कर से ते तो कर उस प्रकार काम से या ढका हुआ है ध्यान नका हुआ है।, है।, है ओम पूर्णमी देखो राजे श्याम जी वहाँ अभी तो छाया तो ता तो है जहाँ पार्ट चला था